बैठे हो शांत श्वास पर होश साधो हो। बुद्ध ने श्वास पर होश साधने को सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना क्योंकि श्वास 24 घंटे चल रही है तुम ना भी कुछ करो तो भी चल रही है तो इस सहज क्रिया पर होश को साधना आसान होगा और जब चाहो तब सांस सकते हो जरा आंख बंद को श्वास को देखो और होश को साधो हो। श्वास भीतर जाए होश पूर्वक भीतर ले जाओ जानते हुए जागते हुए कि श्वास भीतर जा रही भीतर पहुंच गई वापस लौटने लगी बाहर गई बाहर निकल गई फिर भीतर आने लगी माला बना लो श्वास की भीतर बाहर भीतर बाहर एक एक गुड़िया स्वास का सरकाते रहो तुम चकित हो कि ये भी भूल भूल जाता है क्षण भर को होश आएगा फिर मन चला गया दुकान पर कुछ खरीदने लगा बेचने लगा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 रूपांतरित होती है अधोगामी सत्या ऊर्धगामी होती तुम ऊर्धव रेतस बनते हो जीवन की तरफ नीचे की तरफ जाने वाली ऊर्जाएं ऊपर की तरफ ले जाने वाले पंख बन जाती क्रोध पर अगर हो सदा करुणा पैदा होगी बुद्ध ने उसे कसौटी कहा है अगर काम वासना पर क्रोध सदा महान ब्रह्मचरी का आविर्भाव होगा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 उनका ब्रह्मचरी तो तुम्हारी कामवासना से भी बदतर और रुगण है जब मैं ब्रह्मचरी कहता हूं तो मेरा मतलब है जिस चैतन्य में कामवासना होश की प्रक्रिया से गुजर गई और जहां आप कुछ भी दमन नहीं जहां सब कूड़ा करकट जल गया सिर्फ सोना बचा जहां सारी कीचड़ कमल हो गई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 इससे बड़ी और कोई संपदा नहीं हो स्मृति सुरति सम्यक बोध नाम बहुत है बात एक ही है